और धीरे धीरे हम सारी वास्तविकताओं को बहुत करीब से समझने का काम कर रहे हैं और नई समझने से क्या गलतियां हो रही हैं इस पर भी हम मूल्यांकन समीक्षा दोनों कर रहे हैं कभी कभी सुन के अच्छा लगता है कभी कभी ख़राब भी लगता है लेकिन ये है ही ऐसा तो क्या करें कर आदमी ऐसे रहे रहा हाँ जी शुरू करें हॉल सेट रेडी इस पूरी प्रकृति का अध्ययन करने वाला इसको समझने वाला कौन है मानव ही है और मानव में सिर्फ मे नाम की चीज़ है शरीर समझने वाला नहीं है इससे ये बात हमको स्पष्ट होती है कि मानव सबसे विकसित इकाई है इस सृष्टि का को समझने वाला इसको नहीं समझने वाला समझ के जीने वाला तो सदुपयोग करने वाला और नहीं समझ के जीने वाला तो दुरुपयोग करने वाला अगर कोई इसका शोषक होगा तो मानव है और यदि कोई इसका पोषक हो सकता है तो भी मानव है पूरी प्रकृति में अध्ययन करने वाला मानव है ये पूरा संसार एक दृश्य है यह पूरी सृष्टि उसमें मानव भी एक दृश्य है और उस दृश्य का एक भाग भी मानव है सी द ब्यूटी ऑफ दिस डेवलपमेंट कि इस दृश्य में से ही एक इकाई इतनी विकसित हुई और वो दृश्य का भाग होते हुए भी दृष्टा है दृश्य का भाग भी है और देख भी रहा है सी द ब्यूटी इसी को कह रहे हैं मानव सर्वोच्च कैटेगरी का मानव है लेकिन यदि ऐसे मानव को अपने होने का अनुमान ठीक से नहीं है सृष्टि में जो व्यवस्था है उसके बारे में ठीक से पता नहीं है तो वही मानव जो है भ्रमित मानव है और वही मानव इस सृष्टि का दुरुपयोग करता है और अपना भी करता है hmm. तो मानव का एक वैभव यह है कि वो सारी सृष्टि का शोषण करे दुरुपयोग करे और एक वैभव यह है कि मानव इस दृष्ट इस सारे दृश्य द्रश्ट का दृष्टा होकर है न उसको समझ कर, उसका संरक्षण करे सदुपयोग करे खुशी रहे इतनी सीधी सी बात मानव में पदार्थ का भी अध्ययन करने की क्षमता है है या नहीं जीव का भी अध्ययन करने की क्षमता है वनस्पति का अध्ययन करने की क्षमता है क्यों क्योंकि मानव में ये सभी निम्न सृष्टियों के जो कुछ भी रूप गुण स्वभाव धर्म है वो मानव में समाये हुए हैं आप कुत्ते का अध्ययन करते हो कुत्ते से बिना पूछे आप आम के पेड़ का अध्ययन करते हो आम के पेड़ से बिना पूछे आम के पेड़ में जो कुछ भी रूप गुण स्वभाव धर्म है वो आप में है ही इसीलिए आप आम का अध्ययन कर पाते हो नहीं तो आप कर ही नहीं सकते थे इसको बहुत गहरे से समझिए क्या कहा फिर से कहता हूं पदार्थ अवस्था से विकसित प्राणावस्था उससे विकसित जीवावस्था उससे विकसित मानव इन सभी के इन सभी के रूप गुण स्वभाव धर्म इसमें हैं लेकिन इससे विकसित कुछ है उसको हम बहुत डिटेल में भी समझेंगे आगे ये सब के जो भी रूपगुण स्वभाव धर्म है वो सब इसमें हैं और उससे अधिक है और इसमें जो कुछ है वो इसमें है और उससे अधिक है इसी प्रकार से मानव जीव का भी अध्ययन कर सकता है वनस्पति का अध्ययन कर पाता है पदार्थ का कर पाता है इनका शोषण भी कर सकता है और समझने के बाद इनका पोषण भी कर सकता है यह क्षमता मानव में है ये बात अपने को ठीक से समझनी है तो उससे आगे का हाल निकलेगा ये जो इच्छाओं के पीछे जो दौड़ना पड़ रहा है और इच्छाएं हमारे को भूत बना के रख दी है उसका हाल यहां से निकलता है तब क्या निकला मानव का अध्ययन कर लिया बराबर पूरी सृष्टि का अध्ययन हमने कर लिया सृष्टि में दो ही चीजें हैं एक प्रकृति है प्रकृति का मतलब ये सब और एक ये सब जगह है जिसको हम व्यापक कहते हैं है ना स्पेस है तो सृष्टि का अध्ययन होता है और इस व्यापक का अनुभव होता है तो अभी अनुभव की तरफ हम जाने वाले हैं आगे आगे है ना पहले धीरे धीरे अध्ययन करके अनुभव की तरफ चलते हैं तो पदार्थ अवस्था का रूप गुण स्वभाव धर्म वनस्पति में है प्लस इसमें कुछ एडॉन है इसीलिए इसको इससे विकसित कहते हैं इसीलिए वनस्पति पदार्थ का सदुपयोग करती है सारी वनस्पतियां हवा पानी को खा पी कर मोटी होती हैं। शोषण नहीं करती वो सदुपयोग करती हैं और पुनः उनको एनरिच कर पाती हैं ये क्षमता वनस्पति में है ही ये क्षमता वनस्पति में विद्यमान है जीव में पुनः वनस्पति के रूप गुण स्वभाव धर्म मतलब पदार्थ के भी रूप गुण स्वभाव धर्म जीवों में है और उससे अधिक है इसीलिए जीव है ना वनस्पति के पूरक हो पाता है और पदार्थ अवस्था के भी पूरक हो पाता है मानव में भी एक भ्रमित मानव छोड़ दो है अभी भ्रम है तब भी जीव वनस्पति पदार्थ इन सबका रूप गुण स्वभाव मानव में है और उससे अधिक है ये अधिक वाला भाग क्या है यह समझ में नहीं आया उसी का नाम भ्रम है और यह अधिक वाला भाग समझ में आ गया उसी का नाम जागृति है इस प्रकार से अगर देखेंगे तो मानव ने यदि अपना अध्ययन कर लिया संपूर्ण सृष्टि का अध्ययन हो गया इसीलिए कल भी कहा था कि हॉल से बाहर जाने की जरूरत नहीं है पूरी प्रकृति का सारा अध्ययन हम लोग इसी हॉल में बैठ के कर सकते हैं क्यों कर पाते हैं क्योंकि वो सब हमारे में समाया ही हुआ है हम अपने में देखकर ही उसको समझ लेते कि हाँ ऐसा ही है सोचे कितना कॉम्प्लिकेटेड है आप चीजें देख रहे हो बाहर और दिखती कहा है आपको नॉट ओनली द इमेजिनेशन इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं ये पदार्थ क्या काम कर रहा है ये पहाड़ क्या काम कर रहा है ये आपको समझ में आता है कि नहीं आता है तो तो तो तो तो तो रियल में समझ में आता है आप देखते बाहर और समझ में आपको आता है इसका मतलब यह निकला कि पदार्थ का पहाड़ का जो भी रूप गुण स्वभाव धर्म है आपके अंदर पहले से ही नियोजित है उसी से उसी रेफरेंस से आप उसका अध्ययन करते हो रेफरेंस पॉइंट आप खुद हो हम सोचते हैं रेफरेंस बाहर है सारा रेफरेंस हमारे में ही है उस रिफरेंस को पकड़ने की जरूरत है उसको प्रमाणित करने के बाद अभी से हाँ वो, है। वो तो पंच तत्व तो शरीर का हो गया शरीर तो वनस्पति है ठीक है ना आगे ये जो विकास हुआ है उसको हम आगे अगले कल शाम को उसको समझेंगे अभी इस बीच में कुछ और ही निपटा के आने वाले हैं परिवार बीच में आने वाला है तो ये समझ में आ जाए तो उससे इसका क्या संबंध है भाई इसको अपन पकड़ना चाहते हैं कि इस इच्छा का उससे क्या संबंध है अभी मनुष्य है ना मानव में भी ये चार चीजें हैं रूप गुण ठीक? तो भ्रमित मनुष्य मानव को क्या मानता है रूप और गुण के आधार पर मानते हैं लाल निशान चित्रण क्या क्रिया है चित्रण जो क्रिया है उसमें रूप और गुण ही समाता है थोड़ा सा टेक्निकल है ज्यादा कोई बहुत बोर मत हो ना छोटा सा टेक्निकल टेक्निकलिटी इसमें कोई भी मानव कोई भी इकाई उसमें चार कंपोनेंट हैं। एक है रूप एक है गुण एक है स्वभाव और एक है धर्म अभी चारों में अंतर क्या है उसको हम लोग कल शाम को समझेंगे अभी उसको यहां पर क्या समझना है उतना समझ लेते हैं जैसे मैंने कल भी कहा कि हम सुखी होना चाहते हैं सुखी होने के लिए जो कुछ भी हम डिजाइन को सोच रहे हैं वो यदि डिजाइन रूप और गुण के आधार पर है तो हमारी इच्छा जो है वो अभी हमने कितनी इच्छा करी आधी इच्छा करी कौन सी इच्छा लगी है अधूरी इच्छा तो हर भ्रमित मानव में अभी अधूरी इच्छा है पूरी इच्छा हम कर ही नहीं पा रहे गौरव भाई बात समझ मारी आप अभी जो भी इच्छा करते हो वो अधूरी इच्छा करते हो आपकी इच्छा में चार कंपोनेंट होना चाहिए रूप गुण स्वभाव धर्म क्योंकि हम स्वभाव धर्म के बारे में हमारे कोई को एजुकेशन ही नहीं है तो रूप और गुण के बारे में हमारे को पूरा एजुकेशन क्योंकि रूप जो है वो इंद्रियों की पकड़ में आता है इट इज टेंजिबल तो इंद्रियों से जो पकड़ में आने वाली जानकारी है मानव को लेकर पेड़ को लेकर जीव को लेकर पत्थर को लेकर व्यवस्था को लेकर सुख को लेकर ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है मैंने कल भी कहा कि इन्फॉर्मेशन अधूरी है तो कितना भी ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे कभी ऑब्जर्वेशन में सच्चाई तक हम पहुंचने वाले है ही नहीं तो इंफॉर्मेशन अधूरी हर हर वस्तु के प्रति इंफॉर्मेशन हमारे पास अधूरा है पानी पानी के पास आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वह अधूरी इंफॉर्मेशन है इसलिए कभी भी आप पानी को समझ नहीं पा रहे हो पत्थर उसको लेकर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो अधूरी इंफॉर्मेशन है आपको पत्थर समझ में कितना भी ध्यान दोगे तो भी समझ में वो नहीं आ रहा है मानव को देख लेकर देखेंगे तो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अधूरी मनुष्य को हम आधा अधूरा पहचान पाए रूप और गुण के आधार पर पहचाने तो हम अपने रूप से अपने गुण से सुखी होने की जो कामना करते रहे इसी को कहा अधूरी इच्छा अब अधूरी इच्छा के बाद क्या दिक्कत हो गया भाई अधूरी इच्छा यदि पूरी भी हो जाए सफल भी हो जाए तो भी वो अधूरी ही रहती है अधूरी इच्छा पूरी भी हो गई तो वो अधूरी है तो मानव को देखेंगे अतृप्त स्थिति में मानव दिखाई देता है ऐसी अधूरी इच्छाओं में जीने वाला मानव अधूरा दिखाई देता है अतरप्त दिखाई देता है कुछ भी कर लो वह अतृप्त रहता है उसके साथ लेकिन जुड़ा ही रहता है क्या जुड़ा रहता है लेकिन यह नहीं हुआ लेकिन वो नहीं हुआ तो इसमें ये दर्शन में क्या ऐसा कहा जा रहा है क्या हमारे को एक ट्रम कार्ड मिल गया कैसे इसको सॉल्व किया सकता है इस ये उलझी परेली कैसे सॉल्व हो जा रही है ये अद्भुत बात है ये गदगद होने वाली बात है है ना और ये एक आदमी में संतुष्टि को पैदा करने की बात है और ऐसी संतुष्टिपूर्वक एक संतुष्टिपूर्वक जीने की परंपरा पर हम जा सकते हैं इसका पूरा संभावना इसमें निकल के आ गया क्योंकि स्वभाव धर्म को अभी तक समझा नहीं गया था समझाया नहीं जा, जा सका था इसलिए स्वभाव धर्म को मानकर हम चले मान्यताओं के आधार पर और उससे बातें हमारे में खुली नहीं हमारे में खुद में ही तृप्ति नहीं हुई है तो भ्रमित आदमी कैसा जीता है भ्रमित आदमी को देखेंगे तो कुछ करके वो संतुष्ट होना चाहता है मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ मैं ना गाय पाल और मैं खेती कर लूँ और मैं रॉकेट छोड़ दूँ और मैं बड़ा ही दुनिया में ये काम कर दूँ जी वो काम कर दूँ इससे क्या होगा इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा अभी एक नया रास्ता निकला है मैं तो कहूंगा एकदम नया रास्ता है हम सब समझ के अध्ययन पूर्वक पहले संतुष्ट होते हैं सुखी होते हैं उसके बाद काम करने चलते हैं क्या रास्ता क्या रास्ता निकला अभी हम करके सुखी होना चाहते हैं जब रूप और गुण के आधार पर चलते हैं है ना तो लगता है कि ये कर लूंगा एक कमरा बन जाएगा कल को यह हो जाएगा उससे वो हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे गाड़ी आ जाएगी बच्चे की शादी हो जाएगी कुछ कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा अधूरी इच्छा है इसलिए पहले खुशहाली नहीं है खुशहाली की संभावना पे काम कर रहे हैं कितना सा बारीक सा अंतर है सुख है नहीं भविष्य में सुखी होने की आशा में वर्तमान का दुख हम झेलते रहते हैं क्या कहानी बनी भविष्य में सुखी होने की आशा में वर्तमान का दुख संघर्ष को हम झेल रहे होते हैं। और हमारे बीच में बार बार वो थर्स्ट बार बार वो जो थ्रेशोल्ड है बार बार वो पॉइंट आता रहता है वो बार बार निराशा आती रहती है तमाम निराशाओं में जाने के बाद फिर से वापस आशा का बंडल हम बनाते हैं सहेजते हैं और फिर भविष्य में सुखी होने के आशा में खड़े होते हैं और आप देखेंगे कि एक समय बाद लगा हम तो सुखी नहीं हो पाएंगे चलो कोई बात नहीं जी हम अगले हमारी अगली पीढ़ी सुखी हो जाए उसी आशा में हम चल पड़ते हैं उसमें क्या गलत हो गया क्या अधूरापन रह गया मानव हमको समझ में नहीं आया तो हम रूप और गुण के आधार पर वास्तविकताओं का ईश्वर का मानव का जीवन का संबंध का मूल्य का इन सब का हम खाली रूप और गुण के आधार पर है ना इच्छाओं को करते हुए पाए जाते हैं और वो अधूरी इच्छा होती है आपको लगा कि ये नौकरी छोड़ के मैं अपना काम शुरू कर दूंगा हमको लगा हम सुखी हो जाएंगे करने गए क्योंकि सुखी होके करना था अब करके सुखी होने की जगह में जा रहे हैं जब हम करके सुखी होने जाते हैं धरती कम पड़ जाती है धरती कम पड़ गई एक आदमी भी सुखी नहीं हो पाया तो मुख्य बात क्या निकली जीवन में और भी क्रिया अभी और पूरा बोर्ड भराने वाला है वो क्रियाएं घटी नहीं हो पाई तो रूप और गुण के आधार पर इच्छा किया अधूरी इच्छा, इच्छा यदि पूरी भी हो गई अधूरी इच्छा यदि पूरी भी हो गई तो भी अधूरे क्योंकि वो पूरी तो हुई नहीं थी मतलब अधूरी इच्छा हमने की और वो काम हो भी गया तो भी हम पूरे नहीं हुए काम पूरा हो गया ये हालत है या नहीं हालत ये है कि नहीं है एक आदमी का कि अनेक आदमी का कि हर एक आदमी का यह हालत है ये हालत बना हुआ है उसके कारण में जाएंगे अधूरी इच्छा इच्छा पहले अपने में तृप्त होना जरूरी है पूर्ण होना ही तृप्ति है पूर्ण होना ही तृप्ति है तो अधूरी इच्छा लेके चले तो अधूरी इच्छा अगर पूरी हो गई तो भी हम पूरे नहीं हैं और नहीं हुई तब तो है ही दिक्कत तब क्या चीज इसमें ऐड हो गया अभी ये जो नया नया जो शोध आया रिसर्च आया नागराज जी जो काम किए उसमें हमारे हाथ में क्या आ गया जो हाथ में आया उसको ठीक से समझने की जरूरत है कैसे एक आदमी में इच्छा पूरी हो सकती है ऐसा नहीं है कि इच्छाओं को आप बंद कर दिया गया है ना? पूर्ण इच्छा की जगह पूर्ण इच्छा पे काम हो रहा है hmm. Hmm. Hmm. ले दी दी दी। जो चित्रता है, हाँ। है।, में में है और जो अभी हम रूप गुण पढ़ेंगे सही जो अस्तित्व सहेज रहेगा हाँ वो चित्रण में आता है जैसे एक आदमी सुखी होता है उसका चित्र बनाइए सुखी आदमी का चित्र बनता है मतलब ऐसे खुश है कोई टेंशन नहीं है ऐसे कैसे पता लगता है चित्र है खुशहाली का कोई चित्र बनता है ऐसे नहीं हाँ हाँ अच्छे से अच्छा आराम से ये बहुत बढ़िया बात है ठीक जैसे हम बच्चे छोटे थे आप सब भी जब छोटे थे कि नहीं थे नहीं थे थे तो अपनी जिंदगी को लेकर हम कोई आगे का प्लान बनाते थे और कैसे आप सुखपूर्वक जिएंगे उसका आपने प्लान तैयार किया था जैसे मैंने किया था वो मैं आपको बता देता हूँ हाँ जी है ना जैसे क्या होता है हमारे ज़माने में अब तो ऐसा बोलना पड़ेगा पचास साल के होली है तो हमारे ज़माने में कक्षा नाइन्थ में जाकर सब्जेक्ट का चयन होता था क्या होता था हमारे पिताजी की इच्छा थी कि डॉक्टर बने है ना ऐसा होता ही है किसी की इच्छा होती है बन जाओ, वो बन जाओ वो बन जा तो नाइन्थ में जो फॉर्म भरने का टाइम आया तो घर में ला के फॉर्म दे दिया इन्होंने भर दिया फिजिक्स केमिस्ट्री और हमको बोले जमा कर देना मगर ठीक है जमा कर दें किसको हो सतना सुबह हम जमा करने चले जमा करने गए तो क्या हुआ कि स्ते में अचानक ध्यान आ गया, थोड़ा सोच लेते हैं क्या फर रहे हैं अपन अब देखिए कैसे चित्रण काम करते हैं पूरी जिंदगी में कैसे आदमी को चित्रण दौड़ाते रहते हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिए जैसे ही वो आया ये तो डॉक्टर बनने का रास्ता है डॉक्टर बनते से एक चित्र है आता चित्र आपके दिमाग में हमने जिंदगी में कोई डॉक्टर देखा ही नहीं हमारे पिताजी के अलावा संयोग की बात जरूरत ही नहीं पड़ी गई अस्पताल जाने की ऐसे बड़े अस्पताल नहीं देखे ऐसे बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े डॉक्टर ने देखे हमने तो हमारे पिताजी डॉक्टर देखे तो डॉक्टर देखने में क्या दिखाई दे चित्र में क्या दिखाई देता है एक क्लीनिक है उसमें हमारे पिताजी बैठे हैं है ना कोई दिन पेशेंट आया तो खुश है नहीं आया तो कभी कभी क्लिनिक में जाते भी थे बीच बीच में बात भी हो रही है ध्यान जा रहा है पिताजी देख रहे हैं कोई आए नहीं आज चित्रण में आ गया डॉक्टर का क्या उपयोगिता है अभी किसको पता है कुछ पता नहीं है बोला ये तो ये तो बेकार काम है मजा नहीं आएगा इसमें तो इसमें तो सुख नहीं क्यों क्योंकि इसमें तो किसी का इंतजार करना पड़ता है इंतजार करने में क्या सुख है अब ऐसे एक चित्रण बन रहा है दूसरा चित्र क्या आप क्या ये नहीं तो क्या दूसरा चित्र दूसरा आ गया दूसरा क्या हो गया हमारे पिताजी का कोई दोस्त है ना वो जब भी आता है तो लोग उसका इंतजार करते हैं वो किसी का इंतजार नहीं करता है वो जीप में आता चुई जीप रुकती है लोग इंतजार करते हैं घर में जाओ तो ऑफिस में जाओ तो ये कौन है भाई ये इंजीनियर है हमको सुखी होना है अब हम मान लेते हैं कि ये सुखी है ये सुखी नहीं है तो सुखी होने के लिए हम क्या कर रहे हैं समझना चाह रहे हैं लेकिन चित्रण रूप और गुण कई बन रहा है और पता लगा कि इंजीनियर बनने से शायद हम सुखी हो सकते हैं टिक लगा दिए बायो मैथमेटिक्स लिख दिए हो गया हमको लगा हमने अपनी जिंदगी खुद प्लान कर लिया ऐसे होता है ना अब उसके बाद क्या होता है इंजीनियर बन गए सुखी तो हुए नहीं कहां हुए क्योंकि वो तो उससे तो सुनिश्चित नहीं है तो लगा कि ठीक से नौकरी नहीं मिली है क्या लगा जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है जॉब में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है सेटिस्फैक्शन तो मैं में है यदि पहले वो सर्ट, मैं सेटिसफाइड नहीं हुआ हूं तो जॉब क्या आपको स्वर्ग में ले जाओ तो वहां भी सेटिस्फाइड नहीं है आप है ना तो एक नौकरी छोड़ी मजा नहीं आया दूसरी करी तीसरी छोड़ी चौथी पांचवी में जाके क्या होगा एक नौकरी ऐसी मिल गई जिसमें ऐसा लगा कि ये नौकरी अच्छी है आप सोचो क्यों लगा हुआ अच्छी है आ? नहीं उसमें जीप मिलती है तो जाने अनजाने जो चित्रण बना हुआ है हम क्या बोल रहे नहीं मेरे मन के अंदर जो है ना यू नो दैट समथिंग इज मिसिंग एंड ऑल दैट अरे क्या मिसिंग जीप इज मिसिंग ओनली ये हम बात करते हैं कि हर बच्चा यूनिक है उसके अंदर कुछ अलग करने की चाहत है ये सब अलग करने की चाहत बात कुछ नहीं है सुखी होने की चाहते है और इस भीड़ भड़के में धूमधड़ाके में धक्कम धुक्की में किसके क्या क्या चित्रण बन गए और वो कितनी जिंदगी उसमें तला बर्बाद हमने कर दी उन चित्रणों के पीछे आप देखिए हर बच्चा है ना सुखी होना चाहता है और वो जिसको सुखी मानता है वैसा होना चाहता है और धोखा इस बात से निकलता है कि वो जिसको सुखी मानता है वैसा वो जब हो जाता है तो पता चलता है वो सुखी नहीं है अब क्या करें तो हम सभी आप अपने अपनी जिंदगी को चटा लिए, आप सभी पता नहीं कब कौन से धोखे धड़ाके में कहां पे कौन से चित्रण बन गए और उन को पूरा करने के लिए आपने अपने घर परिवार दुनिया देश धरती तक को हमने बर्बाद कर दिया फिर भी आदमी के चित्रण पूरे हो गए लेकिन आदमी संतुष्ट नहीं हुआ कितना खतरनाक कार्यक्रम है अगर ये अंदर से सॉफ्टवेयर ठीक से होना तो यह एक आदमी ने कोई चित्रण कर लिया कि हमारे देश के लोग तभी सुखी रहेंगे जब ये पीछे के देश वाले जो मंगोलिया वाले हैं ये अगर हमारे देश में आक्रमण कर देते हैं तो यहां एक दीवार बनाना चाहिए अब उस, उस एक आदमी के चित्रण को पूरा करने के लिए छह पीढ़ियां लग गई साहब छह पीढ़ियां उस पर काम कर रही किसी एक आदमी के चित्रण को पूरा करने के लिए उससे उसके बनने के बाद कौन सा चाइना वाले जो सुखी हो गए अभी तो चाइना वाले से पूरी दुनिया डर रही सोचिए क्या हालत है कितना घातक आदमी हो जाता है यदि उसमें स्वभाव धर्म का कंपोनेंट ठीक से ऐड नहीं होगा तो रूप और गुण के आधार पर चलने वाले हम सभी आदमी कितने घातक हैं, खतरनाक हैं सोच लीजिए हा समझाएगा मैंने अभी स्वभाव धर्म समझाया नहीं तो तो आगे समझ में आएगा ना अभी रुको तो सीज रहा यह तो समझ में आए कि गलती क्या हो रही है ठीक तो मानव को ले लेकर भी, ले भी चित्रण देवता को लेकर चित्रण भगवान को लेकर चित्रण मूल्य को लेकर चित्रण सबको हम चित्रण बुद्धि से देख रहे हैं आपका प्रश्न ठीक से बना कि नहीं बना बताओ नवनीता दीदी नहीं बन रहा। फर्स्ट फर्स्ट कुछ नहीं होता दीदी इसमें पहले बारिश आती है कि पहले गर्मी आती है कि पहले ठंड आती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता हम कहीं से भी स्टॉप करके उसको समझ सकते हैं जैसे कोई चीज सर्कुलर में है अच्छा। है ना जैसे एक शरीर यात्रा शुरू होती है बच्चा एक शरीर यात्रा शुरू करता है ठीक है तो कैसे काम करता है उसको समझ लीजिए बच्चा जब पहली बार रोता है तो काय के लिए रोता है भूख लगती है और भूख से जो शरीर मतलब कोई शरीर में चीजों की कमी है उस कमी का प्रभाव जो उसके जीवन पे पड़ा उसके कारण वो रोना जानता है कुल इतनी सी जागृति है हम सब बड़े लोग जानते हैं कि इसको क्या लगाए वो नहीं जानता है क्या लगाए तो हम तुरंत क्या करते हैं लेकर दौड़ते हैं दूध अब उसको हम दूध पिलाते हैं नाम अभी नहीं जानता वो दूध पिला दिया हमने एक बार अब देखिए दूसरी बार क्या होता है दूसरी बार भूख लगने पर वो भूख के लिए नहीं रोता है दूध के लिए रोता है ऐसा होता है कि नहीं होता है इसका मतलब जीवन में कोई क्रिया और आगे बढ़ गई फिर मां उसको लगातार दूध पिलाती है एक ही तरह का दूध पिलाती है एक टेम्परेचर का पिलाती है एक तरह का होता है ना पता लगा कल को अगर भूख है ना उसको वो दूध ना मिले उस तरह का तो वो नहीं पिता है अब वो रोता है माँ है ना दूध के लिए नहीं है भूख के लिए नहीं है लेकिन एक पर्टिकुलर दूध के लिए रोता है फिर मां लगातार खिलाती है खिलाती है थोड़े दिन बाद वो दूध के लिए रो, नहीं रोता है भूख लगने पर वो मां के लिए रोता है क्या मतलब निकला इसका क्या उसके अंदर चित्रण क्रिया हो गई है भूख लगने से रोने से एक एक कोई आता है और बाकी सब काम हो जाता है तो अब एड ऑन हो गया फटाफट फटाफट फटा फटा फटा। तो अब उसमें चित्रण हो गया भूख का भी चित्रण हो गया दूध का भी चित्रण हो गया और कौन सा स्पर्श कौन सा स्पर्श है जो उसको लिए सुखद हो गया पहचान हो गई अब उसके लिए वो रोता है है ना इसी वजह से पिता पिताजी दौड़े दूध पिलाने के लिए तो दूध तो पीता बाद में रो, फिर रोन निकाल के फेंक दे रोन लग जाता है भूख लग रही दूध पी ले नहीं अब उसको अपनी माँ चाहिए माँ से दूध पीना है यह पता नहीं कौन आके पिलाने लग गया तो ये समझ में आया कि जीवन में यह क्रिया निरंतर हो रही है हम किसी एक जगह पर रोककर उसको समझने के लिए समझ सकते हैं चित्रण हो ही रहा है इसका मतलब ये नहीं कि चयन नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं कि आस्वादन की अपेक्षा नहीं है आस्वादन की अपेक्षा में चयन विश्लेषण तुलना और चित्रण क्रियाएं हो रही है ठीक ये एक सेट है जिसको हम कह रहे हैं भ्रमित मानव का जीवन में इतना काम हो रहा है ठीक है भैया आस कचौड़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं खचौड़ी नाम पे मत जाइए क्रिया को समझिए नाम पे नहीं जाना है क्रिया को एक्टिविटी को समझना है ना ठीक है तो आस्वादन की अपेक्षा इसको बोलते हैं आशा क्रिया आशा में दो सेट की क्रियाएं हैं इसको हम लोग कह रहे हैं विचार क्रिया विचार में दो तरह का काम होता है तुलन और विश्लेषण तुलन में पुनः दो चीजें होती हैं एक प्रिय हित लाभ का तुलन होता है ये सब आगे समझना है एक न्याय का धर्म का और सत्य का तुलन होता है ठीक जिसको हम लोग विचार करते हैं विचार का मतलब उसमें दो एक्टिविटी होती है तुलन होता है तोलते हैं और एनालिसिस करते हैं इस एक्टिविटी को बोलते हैं विचार चित्र है ना इच्छा में दो एक्टिविटी है भ्रमित आदमी में अभी एक ही एक्टिविटी होती है इसीलिए उसकी इच्छाएं जो अधूरी हैं और अधूरी इच्छा पूरी हो जाती है जैसे आपका बेटा सुक्ष रहे या आपकी आपकी ख्वाब है चाहत ये और आप उसके लिए क्या करते हो अधूरा प्रोग्राम बनाते हो कैसा प्रोग्राम बनाते हो अधूरा कैसे अच्छे से पढ़ ले अच्छे से खा ले अच्छे से पढ़ेगा डिग्री बढ़िया आ जाएगी डिग्री अच्छी मिलेगी तो नौकरी अच्छी मिलेगी और नौकरी अच्छी मिलेगी तो छोकरी अच्छी मिल जाएगी सुख से रहे ना जा मेरा आशीर्वाद है ऐसे होता ना नहीं होता ऐसा शादी होती है <laughs> सारे लोग भीड़ लगा के इकट्ठे हो जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद सामारो है ना दोनों डरते रहते हैं कौन दूल्हा दोनों डरते रहते हैं कि क्या पता क्या होगा, क्या पता क्या होगा। सबसे आशीर्वाद देना हाँ हाँ बहुत बहुत सुख से जियो सुख से रहो ठीक हम तो कभी रहे नहीं तुम रह ले लेकिन आशीर्वाद तो बड़े खुले मन से देते हैं और डर भी लगा रहता है कि हम तो कभी रहे नहीं तुम कैसे रह लोगे और जैसे रोने लगी कि बुआ जी अब तो पट नहीं रही है बेटा कोई नहीं ऐसे ही रहता है जिंदगी ऐसी है खत्म कहानी तुरंत खत्म ऐसे चलता है जिंदगी में क्या होता है सुख हो गया शादी हो गई चलो खत्म करो काम तुम भी आ जाओ हमारी लाइन में कह में जाओ हमारी लाइन में जाओ फिर आशीर्वाद देना शुरू कर देना एक उम्र के बाद आशीर्वाद देना ये पूरा प्रोग्राम क्या है ये जो भी हमने प्लानिंग किया प्रोग्रामिंग किया ये क्या चीज हुआ या अधूरा हुआ कैसे हमारे बालक में एक मानवीय स्वभाव की उत्पत्ति हो जब तक मानव में मानवीय स्वभाव नहीं होगा वो सुखी हो ही नहीं सकता है हो ही नहीं सकता है अमानवीय स्वभाव रहकर या रूप और गुण के आधार पर जीते हुए अमानवीय स्वभाव का मतलब क्या है रूप और गुण के आधार पर जीने पर एक से अनेक तक कोई भी सुखी नहीं है मानव का कौन सा स्वभाव ऐसा होना चाहिए जिससे वो सुखी हो जाए हमको पता नहीं है यहां फंस गया जी अब इसी पे थोड़ी बात कर लेते हैं कर रहे बात करें तैयार हो इधर थोड़ा खोल साफ कर लेता हूं सुबह क्या चीज है रूप क्या चीज है गुण क्या चीज है धर्म क्या चीज है पदार्थ का रूप रूप क्या होता है आकार आयतन इसको कहते हैं रूप गुण क्या होता है प्रभाव ठीक है बहुत थोड़े से हम समझ लेते हैं ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है आकार समझ रहे हैं शेप एंड साइज इसको बोलते हैं रूप जैसे मेरे शरीर का एक रूप है है ना इसका एक आयतन है तो रूप और रूप को कहा आकार आयतन गुण क्या है एक का दूसरे पे पड़ने वाला प्रभाव सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीजों का एक इकाई का दूसरी इकाई पे प्रभाव पड़ता है जैसे ये बल्ब जल रहा है ये बल्ब जलने से इसका कोई प्रभाव बोर्ड पे पड़ रहा है ये बल्ब का जलना क्या है गुण है जैसे मेरी आवाज कुछ आप तक पहुंच रही है ये जो कान में ध्वनि पहुंच रही है एक प्रकार का गुण है कोई एक बात में कह रहा हूं उसका कोई प्रभाव आप पे पड़ता है ये मेरा गुण है इसको क्या कहा एक गुण है ये बात समझ में आई तो रूप समझ में आ गया एनी एनी आइडेंटिटी कोई भी इकाई होगी उसका कोई शेप एंड साइज है उसको हम लोग रूप कह रहे हैं और वो एक इक इकाई का दूसरी इकाई पे कोई प्रभाव पड़ता ही जैसे आपको प्यास लगती है आप पानी पीते हो तो पानी का एक प्रभाव आपके शरीर में पड़ता ही है उसको बोलते हैं पानी का गुण ठीक है ये बात इसी प्रकार से पदार्थ का स्वभाव भी है पदार्थ का स्वभाव क्या है क्या स्वभाव है पदार्थ का संगठन और विघठन पहले थोड़ा स्वभाव को समझ लेते हैं इसको डिटेल में बाद में समझेंगे स्वभाव का मतलब क्या होता है हम लोग भी आपस में बात करते ना उसका स्वभाव ठीक नहीं है क्या मतलब इसका दीदी दी वो कॉपी शाइनिंग आ रहा है दर, हाँ, देना। उसका स्वभाव ठीक नहीं है एनालिसिस तो बहुत सारे लोगों का ठीक रहता है बहुत सारे लोग अच्छे एनालिस्ट होते हैं लेकिन उनके साथ किसी की पट्टी नहीं है क्योंकि उनका स्वभाव ठीक नहीं है किससे जुड़ने की बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात कर रहे हैं किससे जुड़ने की बात कर रहे हैं स्वभाव का मतलब ही होता है समान इकाई के साथ समान इकाई के साथ है ना क्या भाव है इसी का नाम स्वभाव है।, है ना समान इकाई जैसे मानव तो मानव के प्रति क्या भाव है मानव को क्या मानते हैं क्या नजरिया है मानव के प्रति क्या स्वीकृति है उसको बोलते हैं स्वभाव बात समझ में आई जैसे पत्थर है उसका एक स्वभाव है क्या स्वभाव उसका संगठन मतलब किसी दूसरे पदार्थ से जुड़ना या नहीं जुड़ना यह उसका स्वभाव रहता है तो मानव में स्वभाव की बात करेंगे तो क्या चीजें दूसरे मानव के साथ दूसरे मानव के साथ क्या नजरिया है उसका दूसरे मानव को किस प्रकार लेके चलता है इसी का नाम स्वभाव है यदि दूसरे मानव को अगर हम रूप और गुण के आधार पर मानते हैं तो पुनः स्वभाव में अमानवीता ही बात समझ में आई नवनीता अध्ययन शिविर याद करो पत्थर में रूप गुण होगा या पत्थर में स्वभाव होगा रूप गुण भी भैया प्रकृति में सभी इकाई में चारो चीजें हैं रूप गुण स्वभाव धर्म ठीक अच्छा। तो पत्थर का भी रूप है गुण है पदार्थ का रूप गुण है है ना स्वभाव है क्या स्वभाव है इसका? संगठन विघन इस स्वभाव के चलते वो कोई क्रिया करता है और क्रिया क्रिया भी करता है उसका कोई धर्म भी है और उसकी कोई परंपरा भी है इसको पूरे को समझ लेते हैं ये बहुत ब्यूटीफुल है संगठन का मतलब कोई एक तरह का पदार्थ किसी एक तरह के पदार्थ से संगठित हो रहता है पानी का एक बूंद घूम फिर के पानी के जहां पर पानी ज्यादा है वहां पहुंच ही जाता है यह उसका स्वभाव है तो अपनी प्रजाति के साथ अपनी प्रजाति के साथ का जो व्यवहार है उसका जो आधार है वह स्वभाव है कल किसी ने कहा है था हमको कहा ने ना हमको दूसरे मानव से क्या लेना तो मानव अपनी प्रजाति के साथ किस प्रकार से निर्वाह करता है यह उसका स्वभाव है ये समझ में आया बात यह बात ठीक समझ में आ रही है तो पदार्थ का भी स्वभाव है क्या स्वभाव है संगठित रहना या विकटित रहना जैसे अभी ये पानी है इसमें देखिए है ना ये पानी का एक एक कण जो है ये पानी देखते हो आप अभी देखो आप ये देखो ये पानी वो पानी अपने पूरे पानी के साथ साथ में रहता है कि नहीं रहता है? कि, कि पानी अपने पानी के साथ लड़ाई करता रहता है ये देखो देखते रहना हम्म ठीक है अब इस स्वभाव के साथ पदार्थ काम करता है या नहीं करता है कोई क्रिया करता है कि नहीं करता है क्या क्रिया करता है जुड़ने की और टूटने की इसका पदार्थ का भी कोई धर्म होता है धर्म के नाम से आज हजारों साल से अपन लड़ाई कर रहे अभी धर्म को ठीक से समझना है पदार्थ का धर्म होता है क्या धर्म है संगठन स्वभाव के कारण जुड़ने की क्रिया होती है विघटन स्वभाव के कारण टूटने की क्रिया होती है संगठन उसका स्वभाव है उसके कारण जुड़ता है एक प्रजाति का परमाणु अपनी एक प्रजाति के परमाणु से जुड़ता है दूसरे से नहीं जुड़ता है उसको कह रहे विघटन हम कोई चीज तोड़ देते हैं ये टूटता है इसीलिए कि इसमें विघटन का भी स्वभाव है नहीं नहीं तो नहीं तो टूटे टूटते ही नहीं क्या कर लेते आप तो संगठन विघटन की कर, का जो भी क्रिया है और स्वभाव है उसके कारण जुड़ने का बेटा माइक से नहीं खेलो चालू है वो भी और आवाज आ रही है ना मुझे ठीक तो संगठन विघटन की क्रिया स्वभाव के कारण वो क्रिया हो रही जुड़ने टूटने की पदार्थ का धर्म है क्या धर्म है पदार्थ का धर्म को अच्छे से समझ लेते हैं ये तो शब्द अंग्रेजी में बोलने से कुछ फायदा नहीं है अंग्रेजी बोल दिया तो क्या समझ में आया प्रॉपर्टीज का मतलब ही होता है रूप गुण स्वभाव धर्म चारों विज्ञान में जिस प्रॉपर्टी की बात अभी तक किया गया है वो सिर्फ रूप और गुण को ही प्रॉपर्टी मानते हैं इन कंप्लीट सेंस समग्रता में यदि बात करेंगे तो समग्रता में प्रॉपर्टीज का मतलब ये रूप गुण स्वभाव धर्म क्रिया परंपरा ये सब मिला के प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ठीक है बात समझ में आया धर्म क्या चीज है जो लोगों ने पहले शिविर किया वो चुपचाप रहेंगे सोच सो, समझेंगे और मनन करने का प्रयास करेंगे जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं बताने की कोशिश करेंगे धर्म क्या चीज है एसिड का काम होता है जलाना ये ये उसका क्या है धर्म है कि उसका प्रभाव है प्रभाव है तो क्या कहेंगे उसको गुण है धर्म स्थिर रहना है पदार्थ का क्या मतलब दीदी इसका स्थिर रहना पदार्थ जो रहता है स्थिर रहता है मतलब जैसे पहाड़ है एक जगह स्थिर है कहा स्थिर है पूरा पहाड़ धरती पे और धरती जो है एक लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही पदार्थ तो नहीं दौड़ रहा है धरती धर, है दीदी पूरी धरती है ना पदार्थ ही है हाँ, पहाड़ भी उसमें है और पानी भी उसमें है और और हवा हवा भी ये हवा और पानी और पहाड़ मिलके एक लाख किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हम लोग दौड़ रहे हैं सूरज के आसपास वो स्वयं नहीं चल रहा है ना पदार्थ धरती स्वयं नहीं चल रहा है पदार्थ तो एक जगह स्थिर है मिलकर रहना तो स्वभाव है वो तो स्वभाव की बात हो गया, हाँ धर्म क्या चीज है जस साहिब आए बैठी हमारे बीच में जो भी ऐसा मुद्दा आएगा उनके कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा बताइए धर्म क्या चीज है क्योंकि आगे न्याय है क्या चीज वो भी आपको बताना ही है हाँ जी धर्म क्या चीज है माइक माइक माइक अब तो दो माइक लड़की एक उधर तो जल्दी सा दौड़ के देखिए हम लोग धर्म के नाम पे लड़ाई भी करने लग जाएंगे दो मिनट में धर्म को जानते जो धर्म को नहीं जानता है, वो ही लड़ाई करेगा धारण करता है वही धर्म का मतलब यह हुआ कि कोई समय पहले धारण नहीं किया था अब कर लिया मतलब धर्म को धारण भी किया जा सकता है और उतारा भी जा सकता है है ना जैसे मैंने ये धारण किया अभी और मैं उसको हटा भी सकता हूं तो ये धर्म नहीं है ना धर्म वो वस्तु नहीं है जिसको धारण करना पड़े धर्म वो वस्तु नहीं है जो कि उतारा जा सके तो क्या है भैया ऐसा लगता है कि जो सारे पत्थर सेम रूप गुण स्वभाव क्रिया करें ये उनका धर्म हो गया अगर सभी मिलकर करते हैं और सभी एक जैसा करते हैं तो वो धर्म हो गया सभी एक जैसे तो करेंगे ही नहीं एक सोने का आइटम है सोने का पत्थर है एक लोहे का आइटम है लोहे का पत्थर है एक कैल्शियम का आइटम है कैल्शियम का पत्थर है वो तो सब एक जैसा काम करेंगे नहीं वो ठीक बात है वो तो नहीं करेंगे तो ये तर्क जमा नहीं हमेशा एक जैसा रहना मतलब वो तो तो पानी, तो पानी तो कभी हवा बन के भाप बन जाता है फिर कभी पत्थर बर्फ बन जाता है पानी कभी भाप बन जाता है बनता है कि नहीं बनता है और वापस बारिश होकर गिर जाता है और ठंडी पड़ जाती है तो बर्फ बन जाता है फिर क्या मतलब जैसे सूरज का धर्म है एक पे उगना और सूरज का धर्म से उगना कहां से आवाज़ आवाज़ बड़ी मीठी आवाज। सूरज का जैसे कहां सूरज उगता है तो न डूबता है।, है? है, है हम कहीं खड़े रहते हैं वो धरती घूमती चली जाती है फिर वापिस सूरज के सामने आते हैं हमको उग आया फिर डूब गया फिर उगया तो इसमें कर्तव्य जी कर्तव्य तो आदमी के साथ जुड़ा हुआ चीज हाँ जी पतार्ता, पतार्ता। उसका नाम स्वभाव देख लीजिए यही हालत है अपना इसीलिए धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा लड़ाई इस धरती पर यदि युद्ध हुए हैं तो प्रॉपर्टी के लिए जितने युद्ध हुए हैं, उससे ज्यादा धर्म के नाम पे युद्ध हुए जबकि धर्म युद्ध की वस्तु ही नहीं है धर्म नहीं है फिर हैं वो बिलीफ है मान्यताएं है और वो हमको लड़ा रही है कट्टरता है हमारे अंदर क्योंकि धर्म को हम समझे नहीं है तो थोड़ी सी बात के बाद समझे नहीं तो समझाए कैसे जब समझे नहीं है तो समझा नहीं सकते आग्रह करते हैं निवेदन करते हैं नहीं मानता डंडा उठाते आप करें क्या जबकि हर आदमी समझना चाहता है जबकि हर आदमी समझता है ना जैसे कक्षा पांचवी में कक्षा पांचवी में कक्षा पांचवी में हमारे को एक फॉर्म दिया गया स्कूल से बोले इसमें जाति और धर्म लिख के लाओ आई वॉज सरप्राइज हमारी कोई जाति भी है क्या और हमारा कोई धर्म भी है क्या हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्वाद दो घर में गए कि मम्मी बताओ हमारी जाति क्या है जानना चाहते हैं हम कि हम किस जात के हैं उन्होंने कोई नाम बता दिया जो भी नाम बताते हैं उससे हमारा कोई रिलेटिव नहीं होता है आई कैन ऑट आईडेंटिफाई माई विद दैट नाम ब्राह्मण है ये क्षत्रिय है है ना ये ठाकुर है जो भी है उससे कोई रिलेशन बनता ही नहीं, नहीं हमारा धर्म में क्या लिख दिया हिंदू तो कुछ भी समझ में नहीं आया है।, है ना इसी का प्रमाण है कि इस धरती पर सर्वाधिक युद्ध धर्म के नाम पे हुए हैं बल्कि अब तो कोई भी युद्ध करता है वो अपना अपना एजेंडा सॉल्व करने के लिए कुछ धर्म का नाम जोड़ देता है वो तो रूप है एक मिनट में आराम सर। तो दीदी आंतरिक संरचना ही बाहरी संरचना का रूप लेती है तो रूप इंटरनल रूप ही आगे चल के एक्सटर्नल रूप है जैसे ये दीवाल है किस चीज से बना है क्या है किस चीज से बना है है ना तो धर्म क्या है भी धर्म स्पष्ट नहीं हुआ ये जो आप बात करिए रूप के बारे में बात करिए और लगा लो सारे अपनी बुद्धि भाई जिसको भी लगाने सर इंसानियत जैसे एक धर्म है इंसानियत एक धर्म है कहां से, से कौन सी फिल्म का डायलॉग है <laughs> कहाता और फिर में जब उसको लगता, मुझे लगता है कि उसकी जरूरत है जब मैं उसको समझ लेता हूं, तो मैं उसके यदि हेल्प वगैरह करता हूँ तो वो तो इंसानियत में आ जाता है ठीक है मतलब आपके लिए ये जरूरी है कि लोग लाचार रहे मजबूर रहे ताकि आप उनको हेल्प कर सकते नहीं ऐसा नहीं है तभी तो आपका धर्म प्रकट होगा तभी तो प्रकट होगा ना आ, कह सकते हैं अगर सभी लोग ऐसे किसी को आपके हेल्प भी नहीं चाहिए तो तो आपका धर्म का तो पालन नहीं हो पाएगा भैया अधर्मी हो जाओगे हाँ जी हेलो भैया धर्म टूटना फूटना पदार्थ का धर्म टूटना पड़ना नहीं क्रिया है वो क्रिया है वो तो पदार्थ का धर्म क्या है तो पहले ठीक से धर्म को समझ लेते हैं एक और एक, एक और उदाहरण इर्षाद, इर्षाद। हाँ बताइए आपके भी मन की कर लो बताओ बताओ अगर हम प, अगर हम पदार्थ की बात करें तो किसी ना किसी वजह से उसकी उत्पत्ति हुई होगी कोई तो उद्देश्य होगा कि इस सृष्टि पर वो पदार्थ लाया गया और कहा गया कहां से लाया आया होगा में की सभी चीजें अभी एलिमेंट्स कहा सवाल होगा फिर आगे कहा साइंस को भी धर्म की स्पष्टता नहीं है इसलिए आंसर नहीं दे पाते हैं। देखो जब तक धर्म में स्पष्ट नहीं है तब तक हमारे में इच्छा पूरी तृप्ति होगी ही नहीं और इच्छा तृप्ति नहीं होगी अधूरी इच्छा लेके जिएंगे, अधूरी इच्छा लेके मरेंगे और लोग कामना करेंगे मरने के बाद भगवान इनकी इच्छा पूरी करना वो खुद नहीं कर पाया भगवान का नाम करने लगेंगे और अधूरी इच्छा लेके पैदा होना और मरना और मरने के बाद अधूरी इच्छा लेके घूमने वाले क्या बोलते हैं तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि सृष्टि को चलाने के लिए सपोर्टिव होना उसका धर्म हो सकता है कहने को कुछ भी कह दीजिए समझने की बात नहीं मतलब जो लगता, लगता है ऐसा है। नहीं है हा जी और कोई बताएं हाँ जी प्रकृति से जुड़ के चलना स्वभाव है है ना किसी दूसरी इकाई के साथ जुड़ के चलना अपने समान इकाई के साथ जुड़ना बराबर स्वभाव है पानी प्यास बुझाता है यह उसका धर्म है कि गुण है धर्म के गुण आग जलाता है यह उसका धर्म है कि गुण है आग जलाता है यह उसका गुण है कि धर्म है शक्कर मीठा लगता है इसका गुण है कि धर्म है तो धर्म क्या है गुण को धारण करना धर्म है? वो तो वही वही कहानी होगी धारिये धर्म जिसका हम धारण कर सकते करते हैं वो धर्म है इसका मतलब कोई समय उसको धारण नहीं भी कह सकता है इसका मतलब धर्म तो परिवर्तन ही है तो पर्पस एक शब्द अलग है और धर्म एक अलग शब्द है दोनों का एक ही मतलब है तो फिर धर्म कैसे सकता है हाँ जी जो करने के लिए बने हैं वो कर रहे हैं जो करने के लिए बने हैं वो कर रहे हैं वो तो क्रिया है ठीक है चलिए धर्म का मतलब क्या होता है ये तो समझ में पहले आ गया ना कि धर्म अपने को समझ में नहीं, नहीं आया पक्का हो गया धर्म का मतलब ही हुआ जिसको जिससे अलग नहीं किया जा सकता वो उसका धर्म है लिख लो पहले जिससे जिसको अलग नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं धर्म जिससे जिसको अलग नहीं किया जा सकता वह उस इकाई का धर्म है जैसे कि तो सारा बताऊंगा अभी अगर यह समझ में आ गया तो धर्म परिवर्तन संभव है क्या हा या ना जिसको जिससे अलग ही नहीं किया जा सकता वह उस इकाई का धर्म है तो क्या धर्म परिवर्तन नाम की कोई चीज प्रकृति में होती है हा या ना आवाज़ नहीं आ रही हा या ना तो चिंता के बाद ही कि धर्म परिवर्तन हो रहा है अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब वह धर्म नहीं है वो क्या है मान्यताएं है वो क्या है वो मान्यताएं। आज सुबह से मैं कई बार बोल चुका कुछ कुछ चर्चा हो रही थी तो मैं तुम्हें तर्क दरअसल मैंने कहा मिलार्ड, इस पॉइंट को ध्यान रखा जाए तो मिलार्ड आ गया हमारे पास ठीक तो ये ध्यान रखिए मिलार्ड, अगर धर्म परिवर्तन की जितनी चिंता है जायज है या ना है ना है वो बदल ही नहीं सकता पदार्थ का धर्म क्या है बने रहना इट एक्जिस्ट आप कुछ भी कर लीजिए पदार्थ को नष्ट किया जा सकता और ना ही पदार्थ की उत्पत्ति संभव है पदार्थ वो का वो धर्म है धर्म का मतलब जिसको जिससे अलग नहीं किया सकता ये एक है आप तोड़ के दो कर दीजिए दो को चार कर दीजिए चार को आठ सोलह कर दीजिए लेकिन उसको आप खत्म नहीं कर सकते यू के नॉट डिस्ट्रॉय एनी मैटर यू के नॉट क्रिएट एनी मैटर एग्जिस्टेंस में पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है पदार्थ हमेशा बना ही रहता है क्या कहा बने रहना ही पदार्थ का धर्म है रूप परिवर्तन होता रहता है वो बना रहता है रूप परिवर्तन क्रिया है रूप परिवर्तन क्रिया है तो पदार्थ अवस्था का धर्म है कि वो बना रहता है आप उसको यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट जैसे आपने बोला यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट यू कैन नॉट क्रिएट इट इट मीनस इट एक्सिस्ट तो अस्तित्व ही पदार्थ का धर्म है इसका मतलब वो दोनों प्रश्न खत्म हो गए अपने आप ही दोनों प्रश्न खत्म हो गए कि पदार्थ को इसने बनाया भगवान ने बनाया इसने बनाया ऐसे वो बिग बैंग थोड़ी हुआ ये हुआ वो हुआ ये सब मन का गप्पा है।, है ना अस्तित्व में पदार्थ हमेशा से हमेशा से हमेशा से रहता ही है यू कैन चेंज इट्स फॉर्म ओनली एल्स वह अपने आप भी उसका फॉर्म बदलता रहता है मगर वो बना रहता है ठीक है ना ये छोटी सी बात कर रहे हैं तो, तो परंपरा है या नहीं पानी की परंपरा है कि नहीं हजारों लाखों साल से पानी अपने धर्म का अपने स्वभाव का अपने गुण का अपने रूप को बनाए बनाकर रखे कि नहीं रखे है तो रूप गुण स्वभाव धर्म की परंपरा बनी हुई है उसका आधार क्या है थोड़ा टेक्निकल है ज्यादा बोर मत होइएगा उसका आधार क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम का जिस प्रकार का डिजाइन है वो डिजाइन के आधार पर हमेशा हमेशा हमेशा एक पर्टिकुलर टाइप का एटम एक सोने का एटम कहलाता है एक पर्टिकुलर टाइप का एटम चांदी का एटम कहलाता है सोने का एटम होता है सोने के रूप गुण को वो व्यक्त करता है सोने के स्वभाव को व्यक्त करता है धर्म उनका सभी सभी तरह के आइटम का धर्म एक ही है बने रहना बने रहना साथ साथ बने रहते हैं है ना एक ही धरती में सब रहते हैं साथ साथ बने रहते हैं ये उनके धर्म के कारण उनका स्वभाव है अपनी प्रजाति के साथ भी बने रहते हैं और दूसरी प्रजाति के साथ भी बने रहते हैं जी कहा खो गए हम्म बात समझ में आ रही है क्या कहा कुछ समझ में आया बोलिए क्या कहा भैया समझ में थोड़ा मुश्किल हो रहा है वाला। थोड़ा सा कठिन होगा मतलब जैसे लकड़ी है हाँ वो पदार्थ है जी अब उसका रूप गुण सब है दिख रहा है अब अपन ने उसको चूल्हे में जला लिया जला दिया अब वो राख बन गई जी सर अब तो सब कुछ बदल गया कहा बदल गया अब लकड़ी का गुण कहां पूरा कर रही हो अब लकड़ी फंडामेंटल क्या आइटम है पदार्थ है हाँ पदार्थ है ठीक पदार्थ विकसित हुआ कोशिका बन गया क्या बना कोशिका मर गई वापस पदार्थ हो गया पर पदार्थ बदल गया ना पर उसका रूप, रूप गुण धर्म सब बदल गया फिर तो, तो अब वो, वो लकड़ी का काम थोड़ी कर पाएगी राख सुनिए तो उसमें पहले तो ये समझ लो तो धर्म बदला नहीं वो सामान तो वही का वही है कि कहीं चला गया टोटल सामान तो उतना का उतना ही है खत्म हो गया ये थोड़ा कठिन हो रहा है समझना लग नहीं रहा है कि उतना का उतना ही है उतना का उतना ही है महाराज वो तो बढ़ता हुआ पेड़ था उससे सूखी हुई लकड़ी निकली फिर वो राख बन गई बह के चली गई अब खत्म ही वही तो ना तो? देखो ना कुछ खत्म नहीं हुआ <coughs> पेड़ अभी समझ लेते हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं पेड़ क्या करता है जमीन में से कुछ सामान लिया उसने मिनरल लिए खनिज लिए हवा लिया पानी लिया पेड़ क्या चीज है लकड़ी क्या चीज है हवा पानी और मिनरल का कॉम्बिनेशन किसी भी पेड़ में कितना हवा है कितना पानी है कितना मिनरल है इसको कैलकुलेट किया जा सकता है ठीक पेड़ की आयु आई उसने अपने बीज दे दिए बीज से अगली अगली अगला पेड़ बनने का कार्यक्रम चल गया ये पेड़ की आयु खत्म हो गई इस पेड़ की आयु खत्म हो गई अब यह डेड लकड़ी हो गई लकड़ी हो गई इसमें से लकड़ी डेड हो गई का मतलब पानी पहले चला गया ठीक अब उसका आपने उसको जला दिया हवा हवा में चली गई मिनरल मिनरल आपके हाथ में आ गया तो कुल राख और कुल हवा और कुल पानी को यदि वापिस कैलकुलेट कर लेते तो उतना का उतना ही खाली क्या हो गया हा रूप का परिवर्तन हो गया क्या कह रहे हैं हाँ, हां हां एक प, बड़ा पेड़ बनाया छोटा पेड़ बनाने का मतलब इतना ही है कि उस पेड़ को जितना सामान मिल पाया जितना वो ले पाया कहा से लिया जमीन में से लिया कहां से लिया कोई भी पेड़ हम लगाते हैं 98% चीज वो हवा में से लेता है, आकाश में से 2% परसेंट से लेता है जमीन में से वो दीदी कह रहे जलाने के बाद तो राख थोड़ी सी रह गई तो दो प्रतिशत सामान वो जमीन में से लेता है कितना कम लेता है खेती में देख लीजिए खेती किसान जो होंगे उनको समझ में आएगी बात कि जब हम कोई भी बीज लगाते हैं वो बीज जमीन में से सिर्फ टू ऑफ आइटम लेता है जितना उसने लिया उसका दो परसेंट भाग उसने कहां से लिया जमीन में से नाइंटी एट परसेंट कहां से लिया वायुमंडल में से सूर्य की रोशनी के रूप में हवा के रूप में इन सब के रूप में जब वो अपनी यात्रा पूरी कर लिया दो परसेंट को है ना से अधिक या दो परसेंट कोसेंट था वो सब मिलाकर वो लौटा के चला गया तो कुछ जमीन में चला गया और कुछ वापिस वायुमंडल में चला गया जितना लिया उतना वापिस देके कहानी खत्म वाणी इतनी है भैया जी तो हाँ मानव के लिए भी ये लागू होगा नहीं उसका धर्म क्या है ये समझना पड़ेगा जी तो भी कौन भी तो बोले तो ये प्रोसेस के लिए लागू नहीं होगा मानव के लिए भी लागू हो तो रहा है पहले बालक है युवा हो रहा है किशोर अवस्था हाँ आप बताइए एक मिनट माइक दैठो इधर बैठो ना यहाँ बैठ जाओ सामने जैसे अगर इसका एग्जांपल आयरन से लेंगे हाँ, ठीक है हाँ, फॉर एग्जांपल अलमारी बना लिया जो भी लोग अब इसको धर्म समझना है उसका तो फिर ये अलमारी भी तो यहीं तो बना हुआ है ना हाँ, ये फिर हो सकता है बीस साल के बाद ये पृथ्वी में जाएगा गया तीस साल या पचास हाँ, का क्षरण होता रहा लोहे के परमाणु का अणु का क्षरण होता रहा और वो मट्टी मिलते चले गए मट्टी मिलने के बाद वापस वो लोहा लोहा से मिलकर वापस आयरन और बन गया हाँ पर प्रकृति में तो कुल सामान तो यहाँ के रह गया बदला क्या बस वही अब वो क्या है लकड़ी वाले में राख बन जा रहा है तो उनको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि हवा अपने जगह चला गया और राख मिनरल्स जो अपने जगह चला गया और बाकी सारा चीज अग्नि में चला गया जैसे मानव शरीर 100 किलो के आदमी को यदि जलाने जाते हो 100 किलो को आदमी को यदि जलाने जाओ आपको जान बड़ा आश्चर्य होगा कि सौ किलो का आदमी का शरीर बीस ग्राम सामान से बना हुआ है हवा पानी को छोड़ के बताए कितना ग्राम सामान से बनाए 20 ग्राम कुल सामान बाकी हवा और पानी कितना सामान 20 20 ग्राम, ग्राम, ग्राम, 18 से 20 ग्राम, 21 ग्राम, ये रेंज है आदमी की आदमी की कुल इतनी है। 18-20 ग्राम का शरीर लेके हम घूम रहे हवा पानी के अलावा और उसके लिए लाखों टनों का सामान हम संभाल के रख रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, है ना अठारह से बीस ग्राम सामान बचा रहता है बाकी हवा रहती बाकी पानी रहता हवा हवा में चले पानी पानी में भाप बनकर उड़ गया जो राख निकलता है वह बीस ग्राम का निकलता है यदि अच्छी बढ़िया फर्नेस पे जलाओ तो 20 ग्राम सामान मिलेगा हाँ जी भी तो तो इस पर बाद में बात करते हैं चाय का ब्रेक हो गया चाय आपका इंतजार कर रही है और आप लोगों ने इतना गहरा मुद्दा भी इतने खतरनाक समय खतरनाक है मतलब लंच के बाद सुन पाए आप है ना उसके लिए आपके लिए जोरदार थाली आइए जरा